श्रीमदभागवत कथा दशम स्कंध चाड़ूर मुष्टिक आदि पहलवानों का तथा कंस का उद्धार श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने चाड़ूर आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया जोड़ बद दिए जाने पर श्री कृष्ण चारूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ से हाथ बांध कर, और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे वे पंजों से पंजे घुटनों से घुटने माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे इस प्रकार दांव पेच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते दूर झकिल देते जोर से जकड़ लेते लिपट जाते उठाकर पटक देते छुटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते थे इस प्रकार एक दूसरे को रोकते प्रहार करते और अपने जोड़ीदार को पछाड़ देने की चेष्टा करते कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों में दबाकर उठा लेता हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता गले में लिपट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पाँव इकट्ठे करके गाँठ बांध देता परीक्षित इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थीं उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं तब वे अलग अलग टोलियाँ बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगीं यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं कितने खेत की बात है कि राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं बहन देखो इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं इनकी किशोरावस्था है इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है कहाँ ये और कहाँ वे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं देख रहे हैं उन्हें अवश्य अवश्य धर्मोल्लंघन का पाप लगेगा सखी अब हमें भी यहाँ से चल देना चाहिए जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी न रहे यही शास्त्र का नियम है देखो शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभा सदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ जाकर उन अवगुणों को कहना चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोषभागी बनाता बनाती है देखो देखो श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैतरा बदल रहे हैं उनके मुख पर पसीने की बूँदे ठीक वैसे ही शोभा दे रही है जैसे कमल कोष पर जल की बूंदें सखियों क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम जी का मुख मुस्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है फिर भी हास्य का अनिरुद्ध आवेग कितना सुंदर लग रहा है सखी सच पूछो तो ब्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिप कर रहते हैं स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती है वे ही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं तथा बलराम जी के साथ बाँसुरी बजाते गौवे चराते और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं सखी पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर इनके रूप माधुरी का पान करती रहती है इनका रूप क्या है लावण्य का सार संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है फिर बढ़कर कर होने की तो बात ही क्या है सो भी किसी के संवारने सजाने से नहीं गहने कपड़े से भी नहीं बल्कि स्वयं सिद्ध है इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती क्योंकि यह प्रतिक्षण नया होता जाता है नित्य नूतन है समग्र यश सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित हैं सखियों परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है वह तो गोपियों के भी भाग्य में बदा है सखी ब्रज की गोपियाँ धन्य हैं निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण प्रेम भरे हृदय से आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं वे दूध दूहते दही मसते धान कुटते घर लीपते बालकों को झूला जुला झुलाते रोते हुए बालकों को चुप कराते उन्हें नहलाते धुलाते घरों को झाड़ते बुहारते कहाँ तक कहें सारे काम करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही मस्त रहती हैं ये श्री कृष्ण जब प्रातःकाल गौ को चराने के लिए ब्रज से वन में जाते हैं और सायंकाल उन्हें लेकर ब्रज में लौटते हैं तब बड़े मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हैं उसकी टेर सुनकर गोपियां घर का सारा काम का छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ आती हैं और श्री कृष्ण का मंद मंद मुस्कान एवं दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल निहार निहार कर निहाल होती हैं सचमुच गोपियां ही परम पुण्यवती हैं भरतमन शिरोमणे जिस समय पूर्वासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थीं उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता देव की वसुदेव भी सुन रहे थे स्त्रियॉँ जहाँ बातें कर रही थीं वहाँ से निकट ही वसुदेव देव की कैद थे अतः वे उनकी बातें सुन सके वे पुत्र स्नेह व शोक से विफल हो गए उनके हृदय में बड़ी जलन बड़ी पीड़ा होने लगी क्योंकि वे अपने पुत्रों के बल वीर्य को नहीं जानते थे भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चाड़ूर दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दाव पेश का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे उनकी रगड़ से चारूण की रग रग ढीली पड़ गई बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं उसे बड़ी ग्लानि, बड़ी व्यथा हुई अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के घूसे बाँध उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित न हुए जैसे फूलों के गजरे की मार से गजराज उन्होंने चारूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा परीक्षित चारूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई केस और मालाएँ बिखर गई वह इंद्रध्वज इंद्र की पूजा के लिए खड़े किए गए बड़े झंडे के समान गिर पड़ा इसी प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घुसा मारा इस पर बली बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया तमाचा लगने से वह कांप उठा और आंधी से उखले हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा हे राजन इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूटनात्मक पहलवान को खेल खेल में ही बाएं हाथ के घूसे से उपेक्षा उपेक्षापूर्वक मार डाला